माँ की बातें स्वामी अरूपानंद बातचीत के बीच माँ कह रही हैं जब मुझे किसी भक्त की याद आती है प्राण प्राण व्याकुल हो उठते हैं तब या तो वह स्वयं चला आता है अथवा उसकी चिट्ठी आ जा पहुँचती है यह जो तुम यहाँ आए हो कुछ एक भाव लेकर आए हो हो सकता है जगन सोचकर आए हो मैं क्या तुम सभी की माँ हो माँ हाँ मैं इन सब दूसरे जीव जंतुओं की भी माँ हाँ उनकी भी मैं तब वे लोग इतना दुख क्यों पाते हैं माँ उन लोगों का यह सब जन्म ही इसीलिए है अर्थात अन्य सब जीव जंतुओं के इन सब जन्मों में ऐसा ही होता रहता है एक संध्या माँ के साथ उनके कमरे में मेरा निम्नलिखित रूप से वार्तालाप हुआ माँ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 ठीक ही तो है उससे अपनापन सूचित होता है बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा जिन लोगों को तुमने मंत्र दिया है स्वाभाविक ही उन सब का दायित्व तो तुमने लिया होगा फिर जब हम तुमसे अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कहते हैं तो तुम ऐसा क्यों कहती हो मैं ठाकुर से कहूँगी क्या तुम स्वयं हमारा भार नहीं ले सकती मेरे मन में तब तक दिक्षा लेने की इच्छा प्रबल नहीं हुई थी इसलिए मैंने यह प्रश्न किया माँ तुम्हारा भार तो ले ही लिया है मैं माँ आशीर्वाद दो जिससे मेरा मन पवित्र हो और भगवान में लगे माँ मेरा एक सहपाठी था उससे मेरा जितना प्यार था उसका एक चौथाई भी यदि ठाकुर के प्रति हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी हो माँ ठीक ही तो है ठाकुर से कहकर देखूंगी मैं फिर तुमने वही बात कही